साथ ही एक लाइव प्रश्न है रविंद्र भैया का सिरसा से आ, मेरा सवाल है हमारा लक्ष्य क्या होता है और क्या सभी मनुष्यों का लक्ष्य एक ही तरह का होता है इसी से मिलता जुलता सवाल है सीमा तिवारी जी का इटारसी से कि क्या दुनिया एक रंग की हो जाएगी तो जीना संभव है क्या हाँ जी धरती का हर मानव सुखी होना चाहता है सीमा जी हाँ यहाँ ना मैं तो आपको मिला नहीं लेकिन मैं आपको जानता हूं कि आप भी सुखी होना चाहते हैं मैं उन तमाम लोगों के तरफ से आपको ये आश्वासन दिलाता हूं, आप अध्ययन करेंगे तो आप भी दिलाएंगे कि हर धरती का हर मानव सुखी होना चाहता है ठीक और ये बात सुनने के पहले भी आप सुखी होना चाहती थी और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी ये बात नहीं सुनी है वो सब भी सुखी होना चाहते हैं तो क्या हम सब सुखी हो जाएंगे तो दुनिया बेरंगी हो जाएगी तो क्या हम ये मान रहे हैं कि दुखी रहना ही हमारा रंग है इस पे विचार करिए जब दुखी रहते हैं है ना हमारा चेहरे का रौनक बढ़ता है या बिगड़ता है आप देखिए आपके चेहरे का रंग बढ़ता है या सुधरता है आप देखिए एक बार आईने में देखिए कभी खड़े होके तो यदि दुनिया सुंदर होगी तो केवल और केवल आदमी के सुखी होने से आदमी के सुखी होने का मतलब अब अभी हम दुखी होकर कुछ काम करते हैं सुखी हो भी काम करेंगे करेंगे अभी हम दुखी होकर कुछ सोचते हैं सुखी हो भी सोचते रहेंगे ऐसा नहीं होता कि सुखी आदमी सोचना बंद कर देता है अभी आदमी दुखी होकर कुछ सोचता है अपने दुख के निवारण के लिए सोचता है दुख में ईर्ष्या द्वेष आता है द्वेश में आने के बाद वो लड़ने झगड़ने की सोचता है मारने पीटने की सोचता है तमाम संकट करता है धरती को बर्बाद करने की सोचता है और एक सुखी आदमी सुखपूर्वक जब जीने जाता है तो पूर्वक सोचता है पूर्वक सोचता है लोगों के मदद करने के लिए सोचता है इस प्रकार से सोचता है वो भी है। तो आपको क्या लगता है सुखी होकर सोचने में आदमी ज़्यादा क्रिएटिव होता है या दुखी होकर सोचने में आदमी ज़्यादा क्रिएटिव होता है है ना इसको बहुत ठीक से देखा जा सकता है हमारे अंदर कल्पनाशीलता है वो हमेशा ही बनी रहेगी इमेजिनेशन पावर है सोचने की ताकत हमेशा बनी रहती है इतना होता है कि दुखी होकर दुख के निवारण के लिए सोचते हैं दुखी होकर सोचने वाला हर आदमी गलती में ही जाता है ईर्ष्या दृश्य में जाता है अहंकार में जाता है मध में जाता है मत्सर में जाता है और उस प्रकार से उल्टे उल्टे काम करता है सुखी होकर सोचने के बाद हर आदमी बढ़िया से बढ़िया काम करता है इसको देखा जा सकता है इसको समझा जा सकता है इसको हम लोग समझे हैं आप भी देखिए तो धरती में हर आदमी यदि सुखी होकर सोचने लगे तो धरती का रौनक बढ़ेगा या घटेगा इसको देख लीजिए जिंदगी की का स्वरूप सामान में क्वालिटी हमारे लिए डेवलपमेंट हमारी सबका जो एक दिशा पूरकता धरती में रंग रोगन ये सब सुधरने वाला है या बिगड़ने वाला है आज हमने डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी किया है उससे धरती की सूरत बिगड़ी है या सुधरी है इसको आप सब जानते हो ये सब क्यों हुआ दुखी होकर हमने सोचा हमने सोचा धरती का पेट फाड़ फाड़ कर हम सुखी होंगे तो जो हमारा घर है उसको हमने खोद खोद कर अपने छोटे छोटे घर भरने शुरू कर दिए जैसा मैंने पहले के प्रश्न में कहा ही। ये हमारा दुखी होकर भयभीत होकर संग्रह की नीयत से सोचने का जो क्रम बना उससे ये भदरंगी दुनिया हमने बना दी आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ मैं दिल्ली इसके पहले भी कई बार आ चुका हूँ जब भी मैं दिल्ली में आता हूँ कभी भी मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर एक जो स्वच्छ प्रकाश है सूरज का वो ज़मीन पर पहुँचता हो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं पिछले दस वर्षों में तो मैं देख ही रहा हूँ और ये चिंता का विषय मुझे बनता ही है थोड़ा बहुत प्रकाश आता था रोड पे, अब रोड में वो एक ब्रिज बन गए, हर जगह घर में तो जगह ही नहीं है प्रकाश आने की रोड पे आती थी अब वो भी पता लगा कि तमाम तरह के वहाँ छाया बन गई है अब वहाँ भी प्रकाश नहीं है तो ये ये हमारी ब्यूटी है या ये हमारी कंगाली है इसको ठीक ठीक पहचानी तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि बर्बादी में रहना है बल्कि ये कह रहे हैं कि सुखी होकर आदमी बढ़िया बढ़िया सोचेगा और हम इस धरती में रोनक बढ़ाने वाले हैं भाई जंगलों में रहने की बात नहीं कर रहे हैं सुखी कर हम सुखी होकर हम हमारे लिए क्या बढ़िया डेवलपमेंट हो सकता है उसको हम कर ही सकते हैं सोच सकते हैं समझ सकते हैं बढ़िया काम कर सकते हैं तो रविंद्र भाई ऐसा है कि देखिए हर मानव सुखी होना चाहता है हर मानव का परिवार सुख के साथ समृद्धिपूर्वक देना चाहता है उसको कहीं हाथ फैलाना पड़े कहीं गिड़गिड़ाना पड़े बच्चों के लिए चिंता करना पड़े ऐसा कोई नहीं चाहता हम सब एक सुंदर व्यवस्था चाहते हैं भाई यही सब हमारा लक्ष्य है और ये पूरी धरती के लिए एक जैसा ही है चाहे आदमी इसको जानता हो या नहीं जानता हो चाहता इतना ही है लेकिन जानता हो या ना जानता हो चाहता इतना ही है है ना मैं तो कई देशों के लोगों से बात करके देख चुका जिनके बीच में हमारी भाषा की दिक्कत है वो सब भी लोग ऐसा ही चाहते हैं ऐसा बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है इसको आप कन्फर्म अपने लेवल पर करते रहिए देखिए मज़ा आएगा